अच्छा अब कुछ क्वेश्चन आए थे हम जो कैम्पेन चलाते हैं कि नागरिकों को एसएमएस से ऑर्डर भेजना चाहिए कि वो एमआरसीएम का कानून गैजेट में छपवाए ये राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज का ड्राफ्ट गैजेट में छपवाए तो गैजेट में छापने की प्रोसीजर क्या होती है बहुत सारी प्रोसीजर में से एक इ ャビネットはパンダビス・ミネットです。PM はパンダビス・ミネットです。このゲージを始めたら、それを見たら、それを見たら、binding、law、canon、それを見たら、それを見たら、それを見たら、それを見たら、それを見たら、それを見たら、 マンロ MRCM の PM の間の PM の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の और फिर सारे minister की appointment जितने भी 75-75 minister है अभी केंदर सरकार में उसकी appointment PM करता है और PM के पास power है कि, कि किसी भी minister को वो on the spot नौकरी से निकाल सकता है तो PM के पास दो option है कि cabinet में वो resolution फैल हो गया तो जो 15 minister oppose में vote करते हैं उनकों नौकरी से निकाल दे दुबारा उस resolution को रखें औ もう一度、cabinet minister に戻って、BS の部屋に戻って、PM の部屋に戻って、PM の部屋に戻って、PM の部屋に戻って、PM の部屋に戻って、PM の部屋に戻って、PM の部屋に戻って、 और प्रेसिडेंट छापने से मना कर दे तो क्योंकि वो प्रेसिडेंट की साइन आए उसके बाद ही वो गैजेट में छपता है तो उसमें भी है कि प्रेसिडेंट एक बार मना करे तो वो कैबिनेट के पास आता है और दोबारा कैबिनेट उस रेजोल्यूशन को पास कर दे तो फिर प्रेसिडेंट की साइन जरूरी नहीं है फिर वो अपने आप इम दूसरी बार मना करना भी इम्प्रॉपर माना जाता है, दूसरी बार उसको साइन करना जरूरी है। जैसे कलाम ने बहुत सारे अच्छे मुद्दों पे पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानूनों या कैबिनेट द्वारा पास किया गया रेजोल्यूशन उसको साइन करने से रिफ्यूज किया था। जैसे कि एक बहुत ही ब्रश्त न्� どういうことかを教えてくださそして、ブラックマニーのようなことは、ブラックマニーのようなことブラックマニーのようなことは、ブラのようなことは、ブラッーのようなことは、ブラックマニのよは、ブラのようなことは、ブラックマのようなことは、ブラックのようなことは、ブラックマニーのようなことは、ブラックマニーのようなことは、ブラックマニーのようなこニーラマニのようなこのようなことは、ブラックのようは、ブラックマニーのようなことのようは、ブラックマニーのようなことは、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 और दूसरी बार जब कलाम जी के पास आया तो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन उस पे साइन कर दिया। उनकी इच्छा नहीं थी पर उन्होंने साइन इसलिए किया क्योंकि जो कंस्टिट्यूशन का पूरा जो थीम है वो ये ही कहता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार मना कर सकता है बार बार मना नहीं कर सकता। है। इसी तरह से ऑफिस of of ऑफ तो इलेक्शन कमिशन ने जया बच्चन को डिसक्वालिफाई किया क्योंकि वो यूपी फिल्म बोर्ड की अध्यक्षा थी और कानून में लिखा है कि एमपी है वो बहुत एक पूरा लिस्ट है कि जिसके वो अध्यक्ष रह सकते हैं और उस लिस्ट में नहीं आता तो वो उसके अध्यक्ष नहीं रह सकते तो वो उसके अध्यक्ष थी त तो सुरुपंका गांधी ने रिजाइन कर दिया और वो दोबारा चुन के आ गई लेकिन कुछ 70 एमपी इंक्लूडिंग सोमनाथ चटर्जी 70 एमपी इंक्लूडिंग सोमनाथ चटर्जी भी है अलग-अलग बोर्ड के अध्यक्ष थे जो कि कानूनी उनको नहीं होना चाहिए था तो 70 एमपी की नौकरी जा सकती थी तो पार्लियामेंट ने कानू तो कलाम ने विरोध किया कि ये backdated implementation नहीं होना चाहिए, यानी जिस जो 70 एमपी अभी disqualification के लायक हैं कि उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, वो दोबारा चुन क्या है उनकी मर्जी, उसमें 6 साल का disqualification apply नहीं होता, उसमें ये है कि एमपी को नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, लेकिन दूसरे दिन वो चुनाव में तो वो कैबिनेट के पास वापस आया पार्लियामेंट के पास वापस आया पार्लियामेंट ने उसको दोबारा पास किया दोबारा पास किया उसके दो तीन दिन में आ, कलाम जी ने उसपे साइन कर दी थी तो हमारा जो गैजेट नोटिफिकेशन छापने वाला काम है वो प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकता वो एक दो दिन का डिले कर सकता, कर सकता। है � जाए तो कैबिनेट में छाप सकता है उसको कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी कैबिनेट की मीटिंग में पूछ सकता है कि जो जो, MP, जो, जो मिनिस्टर इसके विपरीत में वोट करना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें दूसरे मिनिस्टर उसको नौकरी से निकाल दे और बाकी जो दो-चार एमपी बचे हैं जो फेवर में वोट डालना マナカレトセルフィキバーマナカレゴセドティンカタイムパソコアークシニ oga? とエンメイエディテミンカレガキスケビシェキテネロカレー。MPMLE トキャーキーエ m ィバリサンキャメロカレウンゲトオマンジャンゲアウォログクドス draft コスマステオ、ナタクニオナチージャズジャンローパルメンナタクウォーター、ピカリ i タオコビニ どういうことですか एमपी हमेशा देखता है कि आंदोलन के पीछे दम है या नहीं। यदि आंदोलन के पीछे दम नहीं है, तो वो उसको घोल के पी जाएगा। लेकिन यदि जन आंदोलन में लोग सचमुच सोच समझ के खड़े हुए हैं, तो एमपी है वो तो डर के हमारे भाग जाता है। उसकी 500 आदमी का क्राउड उसके घर पे आए, तो वो घर छोड़ के भाग